श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें ध्यान करने से पूर्व मन को धो डालना चाहिए पुनः वे कहा करते थे अरे उस समय इष्ट चिंतन करने से पहले मैं यह सोचा करता था कि मानो मैं अपने मन को अच्छी तरह से धो रहा हूँ मन के अंदर नाना प्रकार के जंजाल मैल मिट्टी आदि चिंता वासना इत्यादि रहते हैं न उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ करने के बाद उसके अंदर अपने इष्ट देव को लाकर बैठा रहा हूँ तुम भी ऐसा किया करो श्री राम देव ने किसी समय श्री भगवान के साकार तथा निराकार भाव के चिंतन के संबंध में हमसे कहा था कोई साकार के द्वारा निराकार में पहुँचता है और कोई निराकार से साकार में पहुँचता है श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त श्री गिरीश चंद्र के घर पर बैठकर एक दिन हमारे एक मित्र ने श्री देवेंद्र बोस ने उनसे पूछा था महाराज साकार बड़ा है या निराकार यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले निराकार दो प्रकार के हैं पक्का तथा कच्चा पक्का निराकार भाव बहुत ऊंचा है साकार के सहारे से उस निराकार में पहुंचना पड़ता है कच्चे निराकार भाव में आँखें बंद करते ही अंधकार है जैसे ब्राह्म समाज में देखने को मिलता है सत्य की मर्यादा के हेतु हमने यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया इससे कोई यह न समझे कि श्री राम देव वर्तमान ब्राह्म समाज या ब्रह्म ज्ञानियों की निंदा किया करते थे कीर्तन के बाद जब वे समस्त संप्रदायों के सब भक्तों को प्रणाम करते थे उस समय उनको आधुनिक ब्रह्म ज्ञानियों को प्रणाम यह कहते हुए हमने बारम्बार सुना है ब्रह्म समाज के आख्या प्रख्यात नेता भक्त प्रभर श्री केशव चंद्र सेन ने ही सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण देव के बारे में कलकत्ता के जनसाधारण में प्रचार किया था इस प्रकार इस बात को सभी जानते हैं साथ ही श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी भक्तों में स्वामी विवेकानंद जी आदि कुछ भक्त ब्राह्म समाज के चिर चिरऋणी हैं यह बात भी वे मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं श्री रामकृष्ण देव का एक भक्त वर्ग ऐसा भी था जो पाश्चात्य शिक्षा के फलस्वरूप इस प्रकार कच्चे निराकार के सहारे साधना में अग्रसर होने का प्रयत्न करता था श्री रामकृष्ण देव का उन्हें आदेश था कि वे ईसाई पादरियों की तरह साकार भाव के चिंतन की निंदा अथवा श्री भगवान की साकार मूर्तियों को अवलंबन कर साधन क्षेत्र में अग्रसर होने वाले भक्तों को प्रतिमा पूजक अंधविश्वासी इत्यादि कहकर उनसे द्वेष आदि कदापि न करे वे कहते थे अरे वे साकार भी हैं तथा निराकार भी एवं उनके अतिरिक्त और भी क्या हैं यह कौन जान सकता है साकार किस प्रकार का है जानते हो जैसे जल और बर्फ जल जमकर ही बर्फ बनता है बर्फ़ के भीतर तथा बाहर जल ही है जल के अतिरिक्त बर्फ और कुछ भी नहीं है किंतु देखो जल का कोई रूप नहीं है विशेष कोई आकार नहीं है किंतु बर्फ का आकार है इसी प्रकार भक्ति की शीतलता से अखंड सच्चिदानंद सागर का जल जमकर बर्फ की तरह विभिन्न आकारों में परिणित होता है श्री रामकृष्ण देव के इस दृष्टांत ने कितने ही व्यक्तियों के हृदय में यह धारणा उत्पन्न कराकर कि श्री भगवान के साकार तथा निराकार दोनों भावों का एकत्र एक ही समय में समावेश होना संभव है उन्हें अपर्व शांति प्रदान की है यहाँ पर एक और बात का हम उल्लेख कर दें श्रीयुक्त नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव के उस भक्त मंडली के सर्वप्रधान थे जो कच्चे निराकारवादी थे और केवल उस मंडली के ही नहीं किंतु श्री रामकृष्ण देव उनको समस्त स्तर या श्रेणी के सब भक्तों में अग्रगण्य मानते थे पाश्चात्य शिक्षा तथा ब्राह्मण समाज के प्रभाव से उस समय वे कभी कभी साकार पर थोड़ी बहुत कठोर टीका टिप्पणी भी कर बैठते थे तर्क के समय ही उनमें यह भाव विशेष रूप से दिखाई देता था श्री देव कभी कभी उनके साथ किसी साकारवादी भक्त का घोर तर्क प्रारंभ कराकर स्वयं आनंद लिया करते थे इस प्रकार तर्क के समय किसी को स्वामी जी के सामने खड़े होने का साहस नहीं होता था तथा स्वामी जी की तीक्ष्ण युक्तियों के सम्मुख निरुत्तर होकर कोई कोई मन ही मन क्षुब्ध भी होते थे उन बातों को श्री रामकृष्ण देव बहुधा दूसरों के पास आनंद से व्यक्त भी कर दिया करते थे वे कहते देखो उस दिन नरेंद्र ने अमुक की बातों का कैसे अद्भुत रूप से खंडन कर दिया कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है इत्यादि किंतु साकारवादी गिरिशचंद्र के साथ तर्क करते हुए एक दिन स्वामी जी को निरुत्तर होना पड़ा था उस दिन हमें ऐसा प्रतीत हुआ था कि गिरीश के विश्वास को और भी दृढ़ तथा पुष्ट करने के लिए ही मानो श्री रामकृष्ण देव उनके पक्ष में थे अस्तु एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने श्री भगवान के विश्वास के संबंध में वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण देव से साकारवादियों के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निर्देश किया उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा अच्छा अंधविश्वास क्या है यह तुम मुझे समझा सकते हो विश्वास तो पूर्णतया अंधा ही होता है उसकी आँखें कहाँ है या तो उसे विश्वास कहो अथवा ज्ञान ऐसा न कहकर विश्वास के कुछ अंश अंध और कुछ आँख सहित हो यह कैसे कहा जा सकता है स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे वास्तव में उस दिन श्री रामकृष्ण देव को अंधविश्वास का अर्थ समझाने में प्रवृत्त हो मुझे एक महान संकट का सामना करना पड़ा था ढूंढने पर भी मुझे उसका कोई अर्थ नहीं मिला था श्री रामकृष्ण देव के कथन को ही सत्य समझकर उस दिन से मैंने उस शब्द का प्रयोग करना छोड़ दिया है कच्चे निराकारवादियों को भी श्री राम देव साकार वादियों के साथ समान दृष्टि से देखा करते थे किस तरह ध्यान करने से उन्हें लाभ होगा यह भी उन्हें बतला देते थे वे कहते थे देखो उस समय मैं यह सोचा करता था कि भगवान मानो समुद्र के जल की तरह है सब जगह फैले हुए हैं और मैं मानो एक मछली हूँ उस सच्चिदानंद सागर में डूब रहा हूँ उछल रहा हूँ तथा तैर रहा हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं मानो एक घड़ा हूँ उस जल में डूबा हुआ हूँ और मेरे भीतर बाहर सर्वत्र वह अखंड सच्चिदानंद पूर्णतया व्याप्त है